नमस्कार रीनापति के अफसाने में आपका स्वागत है तो आज मैं आपके सामने एक छोटी सी कहानी ले प्रस्तुत हुआ हूँ जिसका नाम है गुज़रा हुआ ज़माना गुज़रा हुआ ज़माना तो आजकल क्या हो रहा है कि एक फेसबुक पे ग्रुप बना है जिसका नाम है लखनऊ वर्ल्ड वाइड तो उसके थ्रू मैं बहुत से लोगों से जुड़ गया तो लखनऊ की यादें जो हैं वो बार बार जो हैं आ रही हैं लौट लौट के और हम लोग बहुत कुछ लिख रहे हैं पढ़ रहे हैं सुन रहे हैं बड़ा मज़ा आ रहा है तो उसी सिलसिले में मैंने एक पुरानी कहानी लिखी थी जिसका नाम था गुजरवा ज़माना तो वो मुझे मिल गई तो मैंने कहा मैं पढ़कर कर सुनाता हूँ और हो सकता है आपको मेरी आवाज़ में ये कहानी थोड़ी अच्छी लगे और ये कहानी उस ज़माने की है जबकि हम लोग लखनऊ में रहते थे और लखनऊ में रिक्शे चला करते थे तो सुनिए सर मेरी माँ का स्वभाव ही था मोल करना ये उनके लिए शायद एक तरह का गेम था जिसमें जीतना उन्हें पसंद था वैसे चाहें जितना ही पैसा वो हनुमान मंदिर के सामने बैठे भिखारियों में बांट दें और मजाल है कि कभी किसी किसी रिक्शे वाले को एक पैसा भी ज़्यादा दिया हो मैंने देखा कि धीरे धीरे सारे रिक्शे वाले माता को देखकर इधर उधर हो जाते और वो पैदल चलते चलते अगले मोड़ तक पहुंच जाती जहां गाहे बगाहे कोई अनजान रिक्शा उनके बताए किराए पर चलने को बामुकिल राजी होता हालांकि धूप में माँ को चलते चलते, चलते काफ़ी दिक्कत होती थी हाँप जाती थी पर एक पैसा भी ज़्यादा दे दें ये कभी नहीं हो सकता तो मैं उन दिनों नई नई नौकरी पर लगा था जेब में कुछ रुपए आ गए थे और थोड़ा सा सच कहूं तो मुझे नया सा ताव भी आ गया था एक दिन मैंने आओ देखा ना ताव बस निश्चय कर लिया कि माँ की इस मन स्थिति से मैं कोई इसका कोई हल निकालूंगा तो मेरे मन में एक युक्ति आई मैंने अपने मोहल्ले के जो दो तीन रिक्शे रिक्शे वाले थे उनको इकट्ठा किया और कहा भाई माता जितने पैसों में चाहना चाहें ले जाना कोई मोल भाव न करना अपना हिसाब रखना हर हफ्ते में आपको मैं आपके हिसाब का बाकी बचा हुआ पैसा और कुछ टिप्स चुपके से दे दूँगा बस शर्त यह है कि माताजी को इसकी भनक ना पड़े वो शराफत का ज़माना था जब लोग ही दूसरे का विश्वास कर लेते थे और सबका काम सहज ही चल जाता था तो रिक्शे वाले मान गए उस दिन के बाद से माताजी को रिक्शा मिलने में कोई कभी परेशानी नहीं हुई केवाले आपस में लड़ झगड़ के ले जाते थे सब जीत रहे थे सभी खुश थे माताजी, जी मैं और रिक्शे वाले सभी पर यह खुशी ज़्यादा दिन टिक नहीं पाई क्यों तो सुनिए एक दिन माताजी से मिलने मिसेस सक्सेना आई बस ऐसे ही सोशल कॉल करने मिसेस सक्सेना जब आई तो भरी हुई आई थी बुरा हुई रिक्शे वालों का कम कोई आने को तैयारी नहीं है हलवासिया से यहाँ तक के दूर पे होते हैं बड़ी मुश्किल से एक रिक्शा ढाई में आने को तैयार हुआ इसीलिए देर हो गई आने में बहन जी माता ने कहा अरे कोई बात नहीं बहन जी फिर उन्होंने मिसेज सक्सेना को घर से बताया अच्छा आपसे बहुत पैसे ले लिए मैं तो एक रुपए में हलवासिया जाती हूँ यहाँ से हलवासिया तक एक रुपए में क्या बात कर रही है बहन जी ये तो हो ही नहीं सकता चलिए जब आप जाएंगी ना तो मैं दिलवाऊँगी आपको रिक्शा आप देख लीजिएगा और फिर हुआ भी वही मुझे तो बाद में पता चला सुना जब माता और मिसेज सक्सेना कॉलोनी से बाहर निकली सारे रिक्शे वाले तेजी से चलिए माता जी चलना है कहते हुए दौड़ चले आए हाँ चलो बहन जी को हलवासी तक छोड़ आओ जी माता जी एक रुपये मिलेगा ठीक है ठीक है ठीक है आइए बहन जी बैठिए मिसेस सक्सेना का मुंह खुला खुला रह गया उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि बिना मूलभाव किए कोई रिक्शे वाला रुपए में इतने इतनी दूर जाने को तैयार हो जाए फिर मिसिज सक्सेना कोई किसी से कम थी क्या रास्ते में रिक्शे वाले उसे बतिया दे उसको से सब कुछ उकलवा लिया मुझे जब तक पता चला तक बहुत देर हो चुकी थी मैं कुछ कह भी नहीं सकता था रिक्शे वालों ने तो वादा तो माताजी को न बताने को किया था ना बकौल रिक्शे वाले के मिश्र सक्सर कोई माताजी थोड़ी थी फिर जो होना था सो हुआ मुझे मेरी माँ की कचहरी में ये मैं क्या सुन रही हूँ क्या ये सच है का सामना करना पड़ा अपनी सफाई देने के चक्कर में मैं बस इतना ही कह पाया कि अरे माँ ये चौनी अठनी का मामला है छोड़ो से ये सब तो चलता ही रहता है कि माँ भड़क गई ये चौनी अठनी बचा के ही तुझे बड़ा किया है अब मेरे सामने अपनी हार मानने के अलावा कोई और चारा ही ना था माँ से माफ़ी मांगी तो किसी तरह बात इधर उधर हुई पर अब एक अजब बात हुई उस दिन के बाद से हमारे मोहल्ले के रिक्शे वालों ने कभी भी माताजी जी से मोलभाव नहीं किया चुपचाप उनके तय किए किराए पर उन्हें छोड़कर और वापस लेकर आ जाते थे शायद माता ने भी उनकी क्लास ली थी और ना उनकी हिम्मत मुझसे पैसे मांगने की होती थी और ना मेरी कि मैं कभी किसी रिक्शे वाले को चुप चुपके से एक अठन्नी या चौदनी दे दूँ अब पता नहीं ऐसे रिक्शे वाले और रिक्शे में चलने वाले ऐसे मुसाफिर हैं भी या नहीं मैं तो बस गुजरे हुए वक्त का जिक्र कर रहा था जब मैं नया नया यंग मैन बना था पर अपनी माँ के सामने तो मैं बच्चा ही था ना धन्यवाद आशा है आपको कहानी पसंद आई होगी यदि पसंद आए तो आप लाइक कीजिएगा और मुझे बताइएगा एट मेरा ट्विटर हैंडल है इंडोजीनियस इज़ आई एन डी ओ जी एन आई यू एस और मेरा ई एड्रेस है इंडोजीनियस थैंक यू